जस्ट जन्म मृत्यु 1941 अद्भुत समुद्री जीवशास्त्री जस्ट का जन्म 14 अगस्त तिरासी को चार्लसन साउथ कैरोलिना में हुआ उनके माता पिता को दो और छोटी संतानें थी हंटर और इनेस अठारह में जब अर्नेस्ट तीन साल का था तब एक भयानक भूकंप आया भूकंप से अर्नेस्ट का पलंग खिला और वो गया उसके चारों ओर चीजें गिरने लगी शहर में बहुत से लोग मारे गए पर भाग्यवश जस्ट परिवार बच गया एक अजीब तरीके से इस भूकंप ने अर्नेस्ट की जिंदगी तय की भूकंप में जस्ट परिवार का घर काफी टूट गया था कहीं और मैरी जस्ट और कुछ अन्यों ने आईलैंड साउथ केरोलीना में कुछ जमीन खरीदी उस जमीन पर बाद में एक शहर बना उसका नाम था मैरी यानी अर्नेस्ट की माँ मैरी के नाम पर मैरी में अर्नेस्ट ने पहली बार विज्ञान में कुछ रुचि दिखाई बाद में अर्नेस्ट बड़ा होकर एक मशहूर वैज्ञानिक वैज्ञानिक और समुद्री जीवशास्त्री यानी मरीन बायोलॉजिस्ट बना अर्नेस्ट मैरीवेले के आसपास के जंगलों में घूमने जाता था वहां वो फूलों और जानवरों को बहुत ध्यान से देखता था जीवन की शुरुआत कैसे हुई इस प्रश्न में अर्नेस्ट की विशेष रुचि थी एक दिन मैं इन चीजों के बारे में बहुत सारी बातें सीखूंगा अर्नेस्ट ने सोचा उसने वो किया भी वहाँ वो अश्वित बच्चों के स्कूल में पढ़ा पर दक्षिण में अश्वित बच्चों के स्कूल गोरे बच्चों के स्कूल जैसे अच्छे नहीं थे मैरी चाहती थी कि अर्नेस्ट को सबसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो और सबसे अच्छे स्कूल दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में एक दिन अर्नेस्ट ने किम्बल अकेडमी के बारे में सुना वो मेरिडियन न्यू हेम्पायर में थी फिर मैरी ने स्कूल को अर्नेस्ट के स्कॉलरशिप के लिए एक अर्जी लिखी वो उत्तर का इंतजार करते रहे पर इस बीच अर्नेस्ट ने वहाँ को जाने की सोची सत्रह वर्ष की उम्र में अर्नेस्ट एक जहाज में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ उसने यात्रा टिकट के लिए जहाज पर मजदूरी का काम किया जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ पाँच डॉलर का नोट और दो जोड़ी जूते थे अर्नेश ने बाद में कहा जब अर्नेश किम्बल अकेडमी पहुंचा तभी उसे पता चला कि उसे वो स्कॉलरशिप मिल गई थी युवा अर्नेश इतना होशियार था कि उसने चार साल की बजाय तीन साल में ही अपनी पढ़ाई खत्म कर ली 1903 में वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया फिर उसे डाट मौत कॉलेज हैनोवर न्यू हेमशर में एक वजीफा मिला डाट मौत कॉलेज में अर्निस्ट ने जीवशास्त्र यानी बायोलॉजी के सभी कोर्स पढ़े सबसे ज़्यादा खुशी उसे समुद्री जीवों के बारे में पढ़ने में मिली वो बहुत तेज छात्र था 1907 में अर्नेश ने डाट मौत कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की उसके बाद अर्निश जीवशास्त्र में शोध कार्य खोजने लगा और उस समय अश्वेत लोगों के लिए नौकरियाँ खुली नहीं थी कुछ गोरे मानते थे कि अश्वेत विज्ञान के विषय में अच्छे नहीं होंगे इसलिए अर्नेश को हुवर्ड यूनिवर्सिटी में एक पढ़ पढ़ाने की नौकरी ढूंढनी पड़ी या वॉशिंगटन डीसी में एक अश्वेत कॉलेज था वैसे अर्नेस्ट को पढ़ाने में बहुत मजा आता था और वो वहाँ पर समुद्री जीवों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सीख सकता था पर जल्दी उसे दोनों चीजें करने का मौका मिला उन्नीस में वो वुड्स होल मैसाच्यूसेट्स की मरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में पढ़ने लगा वहाँ पर वैज्ञानिक समुद्री जीवों पर शोध करते थे अर्नेस्ट सर्दियों में हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ा और गर्मियों में वुड्स होल में खुद पढ़ता था उस समय वो छब्बीस वर्ष का था एक युवा वैज्ञानिक वुड्स होल में बहुत महत्वपूर्ण शोध कर रहा था और समुद्री जीवों के अंडों के सेल्स का अध्ययन कर रहा था अलग अलग जीवों के अंडे कैसे अर्नेस्ट को एक अन्य खुशी का मौका मिला छब्बीस जून उन्नीस सौ बारह को उसकी शादी हाईवॉर्डन से हुई वो एक स्कूल टीचर थी उनके तीन बच्चे हुए मार्गरेट हाईवॉर्डन और मेरीबेल बारह फरवरी उन्नीस सौ पंद्रह को अर्नेस्ट जस्ट को एनए यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल ने सम्मानित किया यह संस्था अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारियों के लिए लड़ती है अर्नेस्ट के, के स्पिंग, शोध के लिए नया पुरस्कार था पहला स्पिंगान मेडल अर्नेस्ट को मिला था यह कहानी खबरों के मुख्य पन्ने पर छपी इस तरह अर्नेस्ट ने अपनी पढ़ाई और शोध का काम जारी रखा उसने एलेनोइस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी अध्ययन किया 16 जून 1916 में उसे जीवशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया कुछ समय बाद डॉक्टर जस्ट समुद्री जीवों की शुरुआती जीवन के विशेषज्ञ बन गए एक बार डॉक्टर जैक्योएंती दी डॉक्टर लोयब ने कहा कि वो समुद्र जीवों के बिना फलीकृत दंडों में से कुछ रसायन मिलाकर उनसे नए समुद्री जीव पैदा कर सकते थे पर डॉक्टर जस्ट ने कहा कि वो सिर्फ समुद्री नमकीन पानी मिलाकर नए समुद्री जीव पैदा कर सकते थे डॉक्टर जस्ट ने बस वही किया उन्होंने बिना फलीकृतों में समुद्र का पानी मिलाया जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें नए समुद्री जीव तैरते हुए दिखाई दिए वैसे डॉक्टर जस्ट ने काफी कामयाबी हासिल की फिर भी अश्वित लोगों के प्रति भेदभाव के कारण उन्हें अमेरिका में कभी कोई बड़ा अहदा नहीं मिला इसलिए उन्नीस के बाद डॉक्टर जस्ट ज्यादातर यूरोप में ही रहे वहाँ उन्होंने कई प्रयोगशालाओं में काम किया और अध्ययन किया वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जस्ट की मेहनत की प्रशंसा करते थे और असवित होने के कारण उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को डॉक्टर अर्निस जस्ट का वाशिंगटन डीसी में कैंसर से देहांत हुआ उस समय वो सिर्फ अठावन वर्ष के थे उन्होंने साठ शोधपत्र और दो किताबें लिखी।